कहते हुए उस आदमी ने अली की तरफ गन उछाल दिया अली भी लपक कर गन को कैच करने के लिए आगे बढ़ा लेकिन हड़बड़ाहट में उसके हाथ से गन छूट कर नीचे जमीन पर गिर पड़ा फिर वहां पर मौजूद सभी लोग जोर से हंस पड़े चिंता मत करो आराम से मारो अभी बंदूक में कई सारी गोली बाकी है फिर वहाँ खड़े लोगों ने अली को उकसाते हुए कहा बुड्ढे को जल्दी से ऊपर पहुंचाओ ताकि हम लोगो को भी शांति मिले अगर ये साले पीछे न आए होते तो अब तक हम लोगो को खजाना मिल गया होता अली ने एक गहरी सांस ली और फिर अपने हाथ में गन पकड़कर सामने बैठे हुए ओल्ड एक्सपर्ट्स के माथे पर निशाना साधा और फिर उसने एक गहरी सांस खींचते हुए ट्रिगर पर अपनी उंगली ले जाकर टिका दिया लेकिन अभी भी उसका हाथ का था उधर सामने घुटने के बल बैठे ओल्ड एक्सपर्ट्स के डर के मारे हालत खराब हो चुकी थी उनकी आंखों से आंसू बहने शुरू हो गए थे मानो अभी भी वो अपनी जान को बख्शने की भीख मांग रहे हैं अली ने अपनी आंखे मूंद ली थी और अब वो कुछ ही सेकंड में बंदूक का ट्रिगर दबाने वाला था ठीक इसी समय नैना ने विक्रांत को आगे बढ़ने का इशारा किया विक्रांत अभी यहाँ की सिचुएशन देखते हुए कुछ भी करने के मूड में नहीं था लेकिन अब अपने आँखों के सामने दो बेकसूर तो नहीं देखा जा सकता था इस वक्त अगर नैना के पास एक सिंगल गन भी होता तब भी बात दूसरी होती खैर अब उन्हें आर पार की लड़ाई तो करनी ही थी नैना ने विक्रांत के हाथ में इशारे ऐसी कुछ समझाने की कोशिश की जिसे विक्रांत ने एक बार नहीं समझ लिया दोनों में आपस में समझौता होने के बाद विक्रांत ने अचानक से एक पत्थर उठाकर बगल से बहरई नदी में फेंक दिया एक मिनट कोई है वहाँ देखो जल्दी नदी में पत्थर गिरने की आवाज सुनकर गुरुजी ने अपने अन्य साथियों की तरफ देखते हुए कहा और फिर तभी दो तीन लोग नदी की तरफ दौड़ पड़े इधर नैरा ने अपने इलेक्ट्रिक गन से अली के ऊपर तीन चार फायर कर दिया जिससे अली लड़खड़ा जमीन आरोप धराशायी हो गया फिर वो भागते हुए उसके करीब पहुँची और उसके हाथ से गन छीन लिया उधर विक्रांत ने भी अपने सबसे नजदीक खड़े हुए आदमी के पेट में जोरदार लात मारते हुए उसे जमीन पर धराशायी कर दिया और फिर उसके मुंह पर एक जोरदार पंच मार कर उसे बेहोश कर दिया और आओ, ये पकड़ो आ, नैना ने टांगो में जा लगी वो दर्द से कराहता हुआ जमीन पर ही बैठ गया नैना करंट की तरह गोलियां चलाते हुए उन लोगों पर टूट पड़ी थी कुछ ही सेकंड में उसने तीन चार लोगों को शूट करके जमीन पर धराशाई कर दिया था अब तक दूसरी तरफ से भी ताबड़ गोलियां चलने लगी थी पूरा जंगल गोलियों की आवाज से गूंज उठा नैना बिना देखे ही लगातार उन लोगों पर गोलियां चला रही थी हालांकि वो लोग इस वक्त ज्यादा मजबूत स्थिति में थे क्योंकि उनके पास कई सारी गन थी और कई तरह की बंदूकें भी थी उनके सामने नैना सिंगल गन के साथ ज्यादा देर तक नहीं टिकी विक्त भी इस बात को समझ रहा था इसलिए उसने फटाफट दोनों ओल्ड एक्सपर्ट के हाथ और पैर की रस्िया खोल दी और फिर उन्हें भागने का इशारा किया उसके साथ ही उसने नैना को भी जल्द ऐसी जल्द यहाँ ऐसी भागने के लिए कहा जल्दी करो जल्दी ऊपर की तरफ भागो निकलो ये चारों लोग फटाफट यहाँ से भागने लगे जाते जाते नैना ने दो बार और फायर किया लेकिन ये गोली खाली ही गई। उधर की तरफ से लगातार गोलियाँ चल रही थी और ये चारों लोग किसी तरह से उससे बचते हुए पूरी ताकत से भाग रहे थे पकड़ो सालों को। कोई बचकर न जाने पाए गोली मार दो सबको हाँ अभी भी गुरु जमीन पर ही बैठा दर्द से कराह रहा था और उसने अपने आदमियों को विक्रांत और नैना के पीछे लगा दिया अपने बॉस का ऑर्डर पाते ही ये लोग भूखे शेर की तरह विक्रांत के पीछे दौड़ पड़े दौड़ते हुए ही ये लोग विक्रांत और नैना के ऊपर लगातार गोलियां भी चला रहे थे अब तक तो नैना के बंदूक की गोली भी खत्म हो चुकी थी ऐसे में अब उनके पास अपनी जान बचाकर भागने के अलावा कोई और चारा नहीं बचा था इससे भी बुरी कंडीशन तब हो गई जब पांच मिनट तक दौड़ने के बाद ही दोनों ओल्ड एक्सपर्ट ने भागने से जवाब दे दिया उन दोनों की उम्र काफी ज्यादा थी और ऊपर से पिछले कुछ दिनों से उन लोगों को काफी टॉर्चर भी किया गया था ऐसे में उनके अंदर अब भागने की हिम्मत ही नहीं रह गई थी विक्रांत ने उन्हें कुछ दूर तक जबरदस्ती घसीटने की कोशिश की लेकिन फिर भी वो लोग एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सके अच्छा हम कहीं थोड़ी देर के लिए छुप क्यों नहीं जाते विक्रांत ने इस घने जंगल में इधर उधर देखते हुए कहा नहीं हम छुप नहीं सकते नेहरा ने कहा यहाँ काफी देर से बारिश हो रही है और जमीन पर कीचड़ होने की वजह से हमारे फुटप्रिंट पड़ रहे है अगर हम कहीं रुके तो फिर वो लोग तुरंत ही हमें खोज लेंगे तब विक्रांत सोच में पड़ गया इस वक्त उसके पास अदृश्य शक्ति का दिया हुआ कोई ऐसा टूल भी नहीं था जिसकी वो मदद ले सकता था ना तो उसके पास बुलेट प्रूफ जैकेट था और ना ही जादुई कोट इस वक्त विक्रांत के पास सिर्फ नाइट विजन और टेलीस्कोप ही मौजूद था जो कि अभी किसी काम का नहीं था तो फिर आप क्या करें आप लोग जाइए अचानक से एक ओल्ड एक्सपर्ट ने विक्रांत और नैना की तरफ देखते हुए कहा देखिए आप लोगों ने हमारी इतनी मदद करने की कोशिश की इसके लिए बहुत धन्यवाद लेकिन अब आप हमें हमारे हाल पे छोड़ दीजिए आप अपनी जान जोखिम में मत डालिए आप लोग जल्दी भाग जाइए वरना ये लोग आपको भी मार देंगे नहीं ऐसा कैसे हो सकता है ये नहीं होगा हो सकता है विक्रांत ने भावुक होकर नैना की तरफ देखते हुए कहा मेरे तुमने अभी कहा था की ना ये लोग हमारे फुटप्रिंट देख रहे है तो तुम्हें बारिश खत्म होने के बाद की प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रही क्या यहाँ रास्ते में कीचड़ भी जमा हो गया एक मिनट नैना ने रास्ते में देखा तो वहाँ पर जगह जगह पर पानी से भरे हुए छोटे छोटे दलदल बने हुए नजर आ रहे थे नैना देखो वहाँ विक्रांत ने एक ऐसे ही छोटे से दलदल की तरफ इशारा किया जिसके बीच में एक पेड़ उगा हुआ, हुआ था वो देखो वहाँ तुम्हें पेड़ पर चढ़ना तो आता है ना